विकास विकास किसकी है? तो उस हो तो होने से उसको क्या कहेंगे तो तो किसे नहीं। नहीं। नहीं। अच्छा और क्या गुण का होने से गुण यहाँ पर क्या बताया था संयोग ज्ञान का विषय के साथ संयोग होता है तभी तो ज्ञान विषय का प्रकाश करता है ज्ञान विषय का प्रकाश कब करता है जब ज्ञान का किसके साथ तो ज्ञान का विषय के साथ संयोग होता है किसका संयोग ज्ञान का तो संयोग का आश्रय कौन हो गया दोनों हुए तो दोनों हो गए ना तो घटादी है नहीं? ना तो फिर दोनों हुए तो उसका संयोग का आश्रय ज्ञान हुआ कि नहीं और तो संयोग क्या है गुण है तो गुण का आश्रय होने से क्या कहेंगे इसको ज्ञान को किस गुण का आश्रय है हाँ संयोग गुण का इसलिए इसको कहेंगे द्रव्य ठीक है और अजडक होने के कारण भी क्या कहते हैं इसको द्रव्य अः क्या गुण क्या कहना चाहते नहीं नहीं द्रव्य तो जाती द्रव्य की अस्तित्व रहती है पर तो जो जो अस्तित्व रहता है वो सब गुण होता है ऐसा तो नहीं है जो जो आश्रित रहता है उस सबको विशेषण कह सकते हैं अब विशेषण के लिए गुण शब्द का प्रयोग करना अलग बात है और जो पारिवार्षिक गुण रूप स्पर्श है इनके लिए गुण शब्द का प्रयोग करना अलग बात है नहीं समझो जैसे घटगोटलम नोटल का विशेषण क्या है, है तो जो लोग विशेषण को गुण कहते हैं वो कह देंगे क्या यहाँ पर घटगुण है तो गुण का मतलब रूप रसगण नहीं है विशेषण है बताते समझो हाँ तो यहाँ पर तो यह बात चल रही थी कि द्रव्य कौन है जो कि गुण का आश्रय तो तो है चारे चारे तो गुण तो किस गुण का आश्रय है द्रव्य यहाँ पे संकोच विकास नहीं संकोच विकास रूप तो क्रियाएं हैं यहाँ बताया क्रिया के आश्रय को द्रव्य कहते हैं तथा तो गुण के आश्रय को द्रव्य कहते हैं क्या क्रिया के आश्रय को द्रव्य कहते हैं और गुण के आश्रय को द्रव्य कहते हैं तो गुण के आश्रय को द्रव्य कहते हैं तो यहाँ द्रव्य किसको सिद्ध करना है तो ये किस गुण काश्रय हैं? नया हाँ, अच्छा कर देगा तो जो है ये या को भी मानने नहीं। भी लक्षण है ना उन्होंने गुणवत्तम को ने भी किया है तो उनको भी मान लिया लक्षण आपको क्या रहे हैं? बोलो बोलो बोलो नहीं गुण का द्रव्य है पर द्रव्य के जो वासित रहता है वो सब गुण होता है ऐसा थोड़ा कहा गया ऐसा तो नहीं कहा गया है ना जैसे देखना न्याय सिद्धांत के अनुसार ये क्या है की गुण है। क्रिया और सामान्य गुण कर्म और सामान्य किसके आश्रित्व रहते हैं द्रव्य के तीनों आश्रित्व रहते हैं पर तो द्रव्य के आश्रित जो रहेगा वो सब गुण होगा ऐसी बात तो नहीं है ना तो द्रव्य के द्रव्य तो रहेगा द्रव्य तो क्या है वहाँ पे सामान्य है जाती है ठीक है? नहीं। चले? नहीं। नहीं है तो अब देखो और इसमें क्या लग जाएगा तो तीन हेतु है ज्ञान के द्रव्य में पहला क्या है क्रियाशरत तो और दूसरा गुणाश्रत और तीसरा अज्ञा अज नहीं क्रियाश्रित्व लक्षण इसलिए नहीं देखा जाता क्योंकि उनके यहाँ आकाश भी द्रव्य है ना तो आकाश दिघु होने से उसने किया नहीं ना तो उनके यहाँ अभिमूत का लक्षण है क्या क्रिया द्रव्य ठीक है और से तो सब जाता है यहाँ जो है ना ये क्रियास्त तो लक्षण मान्य द्रव्यो मान्य क्रिया तो चलिए तो और एक ती, और तीसरा लक्षण क्या किया है नहीं तीसरा हेतु अजक क्या हेतु है आ, किस में है तू ज्ञान के ज्ञान के द्रव्य होने में तीसरा हेतु का क्या है हमने आपको सूची भी दिखाई थी कि वो जो पदार्थ दो प्रकार के एक जड और अजट अज़ड। अजड दस हैं है, है ना तब क्या था सतुरम शब्द इसका स्वरूप रस लं संयोग हो सकती तो जो दस क्या है आपके दस क्या है ये अद्रव्य क्या है आपके अद्रव्य तो जो अद्रव्य दस है ना तो इसमें से कोई भी अजर है क्या नहीं।, नहीं।, नहीं है ना तो अब ध्यान देना तो तो हेतु से अद्रव्य तो सिद्ध नहीं होगा तो हेतु से अद्रव्य कब सिद्ध होता जबकि कोई अद्रव्य अजड होता कोई अद्रव्य तो दस में कोई भी अद्रव्य अजर है क्या और उसमें इस पदार्थ के दो भेद कौन कौन थे पूरा द्रव्य हो अद्रव्य ठीक है और द्रव्य के दो भेद जड हो तो अजट किसका भेद तो तो है तो अजड द्रव्य का भेद है तो अजड किसके अंतर्गत जाएगा द्रव्य या अद्रव्य में क्योंकि द्रव्य का भेद है तो अजडत हेतु से क्या सिद्ध हो जाएगा किसका ज्ञान का ज्ञान का अजडत तो है इसलिए उसका क्या सिद्ध हो जाएगा भी आई तो अब ध्यान देना ये, ये यहाँ पर द्रव्य के दो भेद हैं कौन जड़ और अजड़ अजट के कौन भेद हैं बोलो प्रत्यक और पराक और प्रत्यक में क्या है और ईश्वर और पराक में नित्य विभूति और धर्म हो तो तो अब ये सब चारों स्वयं प्रकाश हुए ना तो नित्य विभूति अभी अगले प्रकरण में आ जाएगी ठीक है वो ज्ञान ये कैसा है तो ये क्या हुआ कि अजडत होने से अथवा स्वयं होने से ज्ञान का क्या सिद्ध हो जाता है तो अनुमान कैसा होगा ज्ञानों लगत अजडत अनुमान करने के लिए सबसे पहले क्या करते देखते हैं बोलो हाँ क्या अनुमान करने के लिए सबसे पहले हेतु और श्राद्ध को दृष्टान में देखा जा जाता है यथा पर्वता पर्वत व निर्माण महानस व्याप्ती कैसी यत्र धूमा तो यहाँ पर हेतु क्या है और तो श्राद्ध क्या है हेतु और श्राध दोनों को कहा देखते हैं महानस में दोनों हैं अब इसके बाद क्या करते हैं पक्ष में हेतु को और पक्ष में हेतु के रहने से क्या सिद्ध हो जाता है तो वैसे यहाँ देखना यहाँ पर क्या था जानम द्रव्यम अजडत्वा व्यक्ति कैसे बनेगी यत्र तो हेतु है। तो क्या है और शाद क्या है तो हेतु और को सबसे पहले कहाँ देखना है दृष्टांत में है क्या कौन सा हेतु है अजडत्व क्यों है क्यों की वहाँ अजड कौन आत्मा। और उसमें साध है वो कौन सा है आत्मा दर्ज माना गया अच्छा अब देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगा अब यहाँ पर पार्ट ये अपना हाँ दृष्टान्त में दोनों मिल गए पक्ष में हेतु पक्ष क्या है उसमें कौन सा है तू है तो फिर उसके बल पर किसकी सिद्धि हो जाएगी लगेगा ये अनुमान तो हर जगह बना सकते हैं आप है न अनुमान हर जगह बना सकते हैं। ज्ञानम क्या है द्रव्यम क्रिया पृथ्वी है ना? बना सकते हैं ज्ञानम द्रव्यम गुण है पृथ्वी वेज वही अनुमान बन सकता है आत्मवत्त हर कहीं बना लेना कोई दिक्कत नहीं है अजडत हेतु में आत्मा को दृष्टान दिया आत्मा अजड है पृथ्वी आदि अजड अच्छा और जब ये ये जब जब इसमें गुणात्म है उनको बना सकते हैं चलिए अब ज्ञान का ऐसा अजड है अजट वस्तु कैसी होती है स्वयं प्रकाश होती है स्वयं प्रकाश वस्तु अपना प्रकाश करेगी कि नहीं करेगी करेगी सुनिए यह बताया गया था ज्ञान विषय को प्रकाशित करते समय अपना भी प्रकाश करता है घट का प्रकाश किससे होता है तो जैसे घट का ज्ञान होते समय घट के बारे में कोई संदेह रहता है hmm. या उसका प्रकाश हो गया पर घट जो है पर hmm. का प्रकाश है किसके प्रकाश है नही है अब ध्यान देना ज्ञान का घट का प्रकाश करने वाला कौन है ज्ञान घट पर का प्रकाश है स्पर्शे प्रकाशवान है और घट का प्रकाश करने वाला ज्ञान है उस ज्ञान का प्रकाश करने वाला कौन है और किस प्रकाशक है तो घट क्या है परका प्रकाश है ज्ञान कैसा है प्रकाश प्रकाश है ठीक है तो ज्ञान छोटा प्रकाश इतना जरूर है छोटा प्रकाश है और आत्मा भी छोटा प्रकाश है तो दोनों स्वयं प्रकाश है ना पर अंतर क्या है आत्मा स्वयं हाँ और ये ये क्या किसके लिए स्वयं प्रकाश है ये आत्मा के लिए चलिए तो अब ये आप देखेंगे ज्ञान कैसा है स्वयं प्रकाश है है ना तो इसलिए किसके लिए प्रकाश करता है यह इसलिए आत्मा क्या बनती है ज्ञाता कौन बनती है ज्ञान ज्ञाता नहीं है ज्ञाता कौन है आत्मा है क्योंकि आत्मा के लिए प्रकाश करता है ना ज्ञान घटका आत्मा के लिए प्रकाश करता है इसलिए घटका ज्ञाता कौन है ज्ञान के द्वारा ज्ञाता है, पर ज्ञान आत्मा के लिए घटका प्रकाश करता है तो घटका ज्ञाता आत्मा और ज्ञान अपना, अपना भी प्रकाश किसके लिए करता है आत्मा के लिए तो ज्ञान का ज्ञाता अभी कौन है है ना ज्ञान होने के बाद में ऐसा संदेह होता है मुझे ज्ञान हुआ या नहीं क्यों संदेह नहीं होता है क्योंकि उसका अपना सकाश कर लिया उसने अच्छा तो अजड वस्तु स्वयं प्रकाश होती है जागृत तो और स्वप्न पर थोड़ा ध्यान देना कोई भी क्षण ऐसा होता है जबकि कोई ना कोई ज्ञान न हो अनुभवात्मा या स्मरणात्मक कुछ न कुछ ज्ञान तो होता रहता है ना अनुभव रूप हो या स्मृति रूप हो, होता रहता है अनुभव भी चाहे प्रत्यक्ष हो अन हो शब्द हो किसी भी प्रकार का ज्ञान वैसा रहता है प्रत्यक्ष और स्वप्न भी तो जब ज्ञान होता है तो फिर ज्ञान का प्रकाश भी होता है स्वयं प्रकाश है नहीं अब ज्ञान देना यह प्रश्न होता है यदि ज्ञान स्वयं प्रकाश है तो हमेशा प्रकाशित होना चाहिए स्वयं प्रकाश है तो हमेशा प्रकाशित होना चाहिए अब ज्ञान देना सुसुक्ति में कुछ मालूम होता है तो कहते हैं कि सुसुप्ति और मूर्खा में तो प्रकाश नहीं होता है किसका ज्ञान का लगाइए पंक्ति लगाना अजडत्व अजडत्व कस से ज्ञान अज्ञान का अजडत होने पर अथवा तो ज्ञान का स्वयं प्रकाशित होने पर तो सुसुक्ति मूर्छा जिस और मूर्छा आदि अवस्थाओं में भी किस कारण प्रकाशित नहीं होता है कौन ज्ञान अजडत्व तो का स्वयं प्रकाशित ज्ञान का स्वयं प्रकाशित होने पर सुसुक्ति मूर्छा आदि में भी क्यों प्रकाशित नहीं होता है ध्यान देना यदि कह घट हमेशा क्यों नहीं प्रकाशित होता है तो उसका सीधा उत्तर होगा की प्रकाशित करने वाला ज्ञान हमेशा पर्दा प्रकाश है जब उसका प्रकाशक होगा तब जब का प्रकाशक हो तो होगा तभी हो तो घट प्रकाशित होगा और जब घट का प्रकाशक नहीं होगा तो प्रकाशित पर्चा प्रकाश प्रकाश वस्तु होगा प्रकाशित होगी कब प्रकाशित होगी जब उसका प्रकासित प्रकासित हो अच्छा और ये ज्ञान परका प्रकाश है क्या स्वयं प्रकाश है तो इसका प्रकाशक स्वयं हमेशा मौजूद है की नहीं है ज्ञान स्वयं प्रकाश है तो इसका प्रकाशक वो हमेशा रहता है नहीं रहता है तो हमेशा प्रकाश होना चाहिए हमेशा प्रकाश बोलिए अच्छी बात तो सुबुक्ति और मूर्छा आदि अवस्थाओं में क्यों प्रकाश नहीं होता है आदि से ले सकते हैं मध्य अवस्था समझते है उनमत अवस्था तो कुछ लोग नशा कर लेते हैं ना उसमें भी कुछ चेक नहीं रहता है लोगो को नशा करने वाले समाधि क्या आप लोग पढ़े लिखे है वो तो पढ़े लिखे हैं आपको आनंद लेना हो जीवन मुक्ति का रुकथान की हो बन गया तो कुछ आनंद नहीं मिलेगा आपको जीवन का मूर्छा तो बेहोशी होगी ना थे थे बीमार में कोई आदि मूर्छित हो जाता है नहीं, नहीं होता है। बीमार में मूर्छित हो जाता है ये होगी मूर्छा और ज्यादा वो नशा पी करके वो मूर्छा अवस्था नहीं है युद्ध कारण होती है, है।, है। समानताएं है तो है ही पर चलिए की अज्ञान का अजडत होने पर वह खुशी और मूर्छा आदि में भी क्यों प्रकाशित नहीं होता है कौन ज्ञान ध्यान देना एक बात कही गई थी कि ज्ञान स्वयं प्रकाश है लेकिन विषय प्रकाशन वेला में ही स्वयं प्रकाश है मतलब तो विषय के प्रकाशित करते समय ही अपना प्रकाश करता है कब विषय के प्रकाशित करते समय ही अपना प्रकाश और जब विषय को प्रकाशित नहीं करता है तो अपना प्रकाश करता है तो कोई कहे की ऐसी स्थिति क्यों आती है कि ना तो विषय का प्रकाश करता होना ही अपना प्रकाश करता क्या ज्ञान प्रसलित होकर के ही प्रकाश करेगा कैसे प्रकाश करेगा मतलब जब ज्ञान का प्रसरण होगा तभी वो प्रकाश करेगा जैसे देखो जागृत में तो ज्ञान का प्रसार जो मन तो हर प्रकार के ज्ञान में मन तो है ही मन के बिना कोई ज्ञान नहीं होता और जो अनुभव ये प्रत्यक्ष अनुभवत्मक ज्ञान है ना तो उसमें इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों की अपेक्षा है ना तो उसमें इंद्रियों द्वारा ज्ञान का प्रसरण होने पर विषय प्रकाशित करता है आया और स्वप्नावस्था में क्या होता है कि ये इंद्रियां तो काम नहीं करती ना पर मन से ये क्या होता है नहीं एक मिनट मिनट सुनो इसमें मिनट जब स्मृति आती है तो जब सुन इंद्रियों के अपेक्षा नहीं है तो वहाँ मन द्वारा प्रसलित हो जाता है ध्यान जा? किसके द्वारा मन द्वारा प्रसलित होकर पूर्वा के आकार का हो जाता है जब पर्वत पर भूम को देख कर वन होती है तो वन देश में जाकर वन के आकार का होता है, है? होता है तो वही वही जो है ना एक विलक्षण आकार को ग्रहण कर लेता है ठीक है तो अब कहने का मतलब क्या है कि ज्ञान कब प्रकाशित होगा विषय को प्रकाशित करते समय प्रकाशित होगा और विषय को प्रकाशित करते समय कब स्वयं प्रकाशित होगा जब उस जब उसका प्रसरण होगा जब उसका नहीं। नहीं। अब ध्यान देना जागृत तो अवस्था में सभी इंद्रिया अपना काम करती रहती है स्वप्ना अवस्था में बा इंद्रिया उपरत हो जाती मन काम करता रहता है सुबुक्ति में मन काम करता है तो ध्यान देना ज्ञान के प्रसरण की साधन इंद्रियां इंद्रिया में ज्या? तो उपलब्ध हो जाती है क्या ज्ञान के प्रसरण की साधन इंद्रियां हो जाती इंद्रिया तो अब ज्ञान के प्रसरण का साधन ही उपलब्ध हो गया तो ज्ञान का प्रसरण होगा तो ज्ञान का प्रसरण मतलब ज्ञान का प्रसार ज्ञान का विकास तो जब ज्ञान का प्रसरण ही नहीं होगा तब वो वो अप्रकाश कर पाएगा जब उसका प्रश्न हो तो होगा तो वो तो विषय का प्रकाश करेगा अपना भी प्रकाश करेगा उसका स्वभाव प्रकाश करेगा बताइए होने पर भी प्रसरण का अभाव होने के कारण वह प्रकाश लगाइए बाबा की स्वयं प्रकाश होने पर भी प्रसरण का अभाव होने के कारण ना प्रकाश थे मतलब प्रकाश न करोगी प्रसरण का अभाव होने के कारण प्रकाश नहीं करता है किसका अपना तो प्रश्न का भाव उन्हें कारण प्रकाशित नहीं होता है जब प्रकाश नहीं करता है प्रकाशित नहीं होता है क्यों प्रकाश नहीं करता है बना अच्छा प्रश्न का भाव क्यों होता है प्रश्न के साधन इंद्रिया हो जाती हैं, ठीक है इसलिए प्रसरण नहीं करता है लिखिए तो स्वयं प्रकाश होने पर भी हमेशा प्रकाशित नहीं होता ज्ञान लेना यहाँ विषय प्रकाश का ज्ञान को आत्मा नहीं माना गया है है ना विषय प्रकाश का ज्ञान का आश्रय जो आत्मा है ज्ञाता को आत्मा माना गया है बताइए में कुछ अच्छा तो संकेत करना हो सर प्रसन्न के यही मूर्छा की स्थिति है यही मद की स्थिति तो था वो वो तो ऐसा लगता है मूर्छा ही करते हैं इंजेक्शन से तो मूर्छा ही करते हैं जो इलाई वो मतलब क्रिया के लिए जब इंजेक्शन लगाते हैं तो मूर्छा करते हैं और तो तो हाँ, न, वो शरीर की नहीं, नहीं है तो अंग वो अंग शून्य होगा जो संबंध होने वाला अंक है उसको हाँ शून्य कर देते हैं सबको वहाँ पर और जो कुछ नशे की भी इंजेक्शन लेते हैं ना वो उन्मत्त करते हैं मूर्छा नहीं करते है लोग बिच्छू कटाते है कितने लोग नशा की आदत पड़ जाती नशा नहीं मिलेगा बिच्छू को कटाई नहीं पड़ेगा अब ये गुटका लोग खाते हैं ना खुटे कुटे जैसे पुड़िया में आता है पहले सब नहीं बिकता था ये तम्बाकू तो बिकती थी वो भी तम्बाकू को ऐसा बड़े बड़े पत्ता लंबे-लंबे हुक्का में लोग पीते थे जैसे खाते थे तो पर ये ये गुटका फुटका पहले नहीं था इसे छिपली मार करके डाली जाती है तब क्या है कि वो थोड़ा उनको अच्छा लगता है उनको खुर्की आती है अच्छा लगता है ये सब बहुत इसमें जेहरी लाल है बीच को छिपची मार करके खूब इसमें मिलाई जाती है बढ़िया से तो इन सब चीज खाने से क्या बुद्धि ठीक रहेंगी लोगों की कितने वो साधु लोग भी खाते हैं कुर्सा लोग पुजारी लोग करते हैं और बहुत ज्यादा अभ्यास पड़ जाता है नशा का उनको भी कटाते हैं कहीं कहीं का तो प्रतीक है जब नहीं मिलता है क्योंकि जो शून्य करके पाते चलिए अभी चले प्रसरण का अभाव होने से प्रकाशित नहीं होता है तो जब प्रसरण होगा तब विषय का प्रकाश करते हुए स्वयं प्रकाश करेगा अपना ठीक है ये ध्यान रखना हाँ यह बात मैं कह रहा था कि वेदान सिद्धांत में विषय प्रकाशक ज्ञान को आत्मा माना गया है बोलो माना बल्कि विषय प्रकाशक ज्ञान के आश्रय ज्ञाता को आत्मा माना गया है हालांकि जो ज्ञान का आश्रय वो ज्ञान स्वरूप है पर विषय प्रकाशक ज्ञान को आत्मा नहीं माना गया जो इंद्रिय मन प्राण बुद्धि बुद्धि से आ गया देर का लेना है ज्ञान लेना है शंकर सिद्धांत में आत्मा की सिद्धि की जाती है कि जैसे की ज्ञान जो है ना विषय को प्रकाशित करते हुए अपना भी प्रकाश कर लेता है, है यही कहते है ना वही तो उसी को तो आत्मा कहते हैं वही क्या है दूसरे का प्रकाश करते हुए वो अपना भी प्रकाश कर लेता है फिर इस सिद्धि ग्रंथ में उसकी उत्पत्ति और विनाश का निषेध किया जैसे प्रकाशक ज्ञान की उत्पत्ति और नाश का निषेध किया और उसके क्या तो फिर उसको आत्मा माना सिद्धि ग्रंथ में तो ये कहते हैं कि वो क्या है जैसे प्रकाशक से तो ये भी एक मतभेद आ जाता है लेकिन ये ये विचार की प्रक्रिया अलग है इन पर भी बड़े बड़े पुस्तक लिखे इतने बड़े बड़ी पुस्तकें लिखी दूसरे पर है ना कि विषय प्रकाशक जो अपना विषय का प्रकाश करते हुए अपना प्रकाश करता है उसको आत्मा माना जाए अथवा उसके आश्रय को आत्मा माना जाए इस पर भी बहुत बहुत चर्चाएं हैं हाँ इतने अपने मोटी पोथा लिखा गया इस पर पोठी इसकी दिखार के लिए भी अच्छा ये तो यही है थोड़ा थोड़ा अंतर आता है चलिए आगे वो कहते हैं ज्ञाता नहीं है ज्ञान है ये कहते हैं ज्ञाता है ऐसा है पर जो ज्ञाता कहे थे वो भी ज्ञान है इनके यहाँ की नहीं है लेकिन उनके यहाँ वो ज्ञाता नहीं है अलग है इनका अब वो एक अलग से अलग चिंता है अब मेरे ये पुस्तक पढ़ानी है चलिए क्या बताया इन्होने नित्यत्व द्रव्यु और नहीं द्रव्यू कैसे है ये बोला नीति हिंदुओं से तो पहले पहले क्या बताया था की आत्मा की तरह ज्ञान का क्या है नित्यत्व्यो को बनती कहा ठीक है नित्यत्व द्रव्यत्व अज्ञा आनंद भूपत्व ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा अजडत्व को यहाँ समझाया पहले ही समझाया था इसलिए यहाँ नहीं समझाया ठीक ठीक है इसलिए यहाँ समझाया अब क्या गया आनंद रूपत्व आया ना चलिए आनंद रूप अस्तुन चार्ञान ज्ञान कैसा है आनंद रूप है अब आप थोड़ा यहाँ पर इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करेंगे कि देखो जैसे न्याय वैसे आप पढ़ते हैं ना अनुकूल वेद ये है ना प्रतिकूल वेद नियम अनुकूल ज्ञान का विषय क्या होता है सुख यही है ना अनुकूल ज्ञान का विषय सुख और प्रतिकूल तो सुख का ज्ञान कैसा होगा अनुकूल तो यहाँ सुख और ज्ञान अलग अलग हो गए ना सुख को विषय करने वाला ज्ञान और दुख को विषय करने वाला तो मतलब अनुकूल ज्ञान का विषय सुख और प्रतिकूल ज्ञान का विषय दुख तो यहाँ पर आप ध्यान देना न्याय मत में सुख और ज्ञान अलग हो गया दुख और ज्ञान सुख दुख विषय है।, है ना सुख दुख क्या है, है? और उनको विषय करने वाला क्या होता है इसे घटपट विषय है उनका ज्ञान अलग है घटपट का सुख दुख अलग है उनका ज्ञान अलग है बात आती और ये भी कहते हैं न्यायिकों को कहना है की अनुकूल ज्ञान से सुख होता है सुख किससे होता है और प्रकूल ज्ञान से क्या होता है अनुकूल ज्ञान से क्या होगा सुख है ना और सुख का फिर क्या हो जाएगा अनुकूल ज्ञान अनुकूल ज्ञान से होता है सुख और प्रस्कूल ज्ञान से क्या होता है और यहाँ क्या माना जाता कि अनुकूल ज्ञान ही सुख है और प्रस्कूल ज्ञान ही सुख ये योग सूत्र में ऐसा ही है योग सूत्र बताया था सभी वृत्ति त्रिगुणात्मक है सुखात्मक दुखात्मक हो मुहात्मात्मक सुखात्मक कौन वृत्ति और दुखात्मक कौन है वृत्ति मतलब ज्ञान तो योग सूत्र में ज्ञान को ही मतलब वो वृत्ति मतलब ज्ञान कोई ज्ञान सुखात्मक है कोई ज्ञान दुखात्मक है कोई मोहात्मक है तो योग सूत्र में ज्ञान को ही सुख कह दिया और ज्ञान को ही क्या कह दिया दुख कह दिया ये योग सूत्र से यहाँ इच्छी समानता हो जाती है ना तो ये भी कहती तो इनके यहाँ भी क्या है की ज्ञान अलग है सुख अलग है ऐसा नहीं ज्ञान पृथक है सुख पृथक है ऐसा नहीं ऐसा है ही नहीं जैसे खटपट विषय पृथक होते हैं कभी वो प्रत्यक्ष के विषय होते कभी अंबिकी के विषय होते कभी स्मृति के विषय होते तो जैसे ज्ञान अलग है ये विषय अलग है वैसे ही सुख दुख इन विषयों की तरह प्रथक ज्ञान से पृथक नहीं है तो इनके यहाँ क्या है की अनुकूल ज्ञान क्या है सुख और प्रतिकूल ज्ञान क्या है दुख है अब सुनिए अब अनुकूल ज्ञान ही सुख है तो अपना आत्म स्वरूप कभी भी अनुकूल प्रतीक होता है नहीं अपना स्वरूप कभी भी कैसा प्रतीक होता है तो अनुकूल तो अनुकूल ज्ञान कौन हो गया, अपना आत्मा अनुकूल ज्ञान नहीं सुख है तो अपना आत्मा कैसा होता है अनुकूल तो इसलिए उसको क्या कहेंगे सुख नहीं ऐसा समझो आप ऐसा समझिए ज्ञान स्वयं प्रकाश है किसके लिए सिंप है? आत्मा के लिए नहीं नहीं एक मिनट इसको हम कैसे समझाए आपको थोड़ा सरलता से समझाना चाहता हूँ हाँ इसको ऐसा समझाइए आप अनुकूल ज्ञान ही आनंद है आनंद या सुख एक ही है ना अनुकूल ज्ञान ही क्या है आनंद है तो आत्मा का स्वरूप भूत ज्ञान क्या है आनंद है अनुकूल ज्ञान आनंद है आत्म स्वरूप कैसा होता है अनुकूल बिल्कुल इसलिए स्वरूप भूत ज्ञान को क्या कहेंगे अनुकूल ज्ञान ज्ञान ना अनुकूल ज्ञान ही क्या होता है आनंद आनंद तो अपना स्वरूप भूत ज्ञान कैसा है तो उसको क्या कहेंगे आनंद अनुकूल ज्ञान ही आनंद होता है आत्मा का स्वरूप भूत ज्ञान को आनंद कहते हैं ये बस मन में आती है अब ध्यान देना की तो वृत्ति ज्ञान की जो अनुकूलता है वह विषय की है क्या वृत्ति ज्ञान की अनुकूलता उसका ज्ञान अनुकूल होगा और विषय प्रतिकूल होने से उसका ज्ञान प्रतिकूल होगा जैसे अपना कोई सुरित हो अपना प्रिय वस्तु हो तो उसका ज्ञान कैसा होगा अनुकूल है जैसे कि देखना अपने लिए स्वादिष्ट भोजन अनुकूल है कि नहीं है तो उस भोजन का ज्ञान कैसा होगा अनुकूल मतलब या तो अनुकूल होने से उसका ज्ञान अनुकूल अब ये देखो यहाँ पर सर्प सामने पड़ जाए तो सर्प का ज्ञान अनुकूल होगा कैसा होगा निए। निए। क्यों कौन क्योंकि सर्फ प्रतकूल है सर्फ प्रतिकूल है इसलिए उसका ज्ञान भी कैसा होगा प्रतिकूल मतलब दुख रूप प्रतिकूल है सर्फ प्रतिकूल है इसलिए उसका ज्ञान भी कैसा होगा प्रतिकूल होगा या दुख होगा मिठाई अनुकूल होती है ना इसलिए उसको विषय करने वाला ज्ञान भी कैसा होता है अनुकूल या सुख रूप होता है तो ध्यान देना आत्मा का स्वरूप भूत ज्ञान तो स्वतः आनंद रूप है है ना और वृत्ति ज्ञान की अनुकूलता विषय की अनुकूलता के है क्या वृत्तीय ज्ञान की अनुकूलता विषय की अनुकूलता के अधीन विषय अनुकूल होने पर क्या होता है उसका ज्ञान अनुकूल होता है तो वृत्तीय ज्ञान की अनुकूलता विषय की अनुकूलता से हैं क्या वृत्तीय ज्ञान की अनुकूलता विषय अनुकूलता से हैं। अच्छा अब ध्यान देना आत्म ज्ञान का विषय क्या है आत्मा अब आत्मा कैसा है सुख रूप है आनंद रूप है तो आत्मज्ञान भी कैसा होगा आनंद रूप कैसा होगा वो आनंद रूप होगा बताइए ही और परमात्मा कैसा है आनंद रूप तो परमात्मा को विषय करने वाला ज्ञान कैसा होगा आनंद रूप होगा कितना समय आता है अच्छा अब थोड़ा देखो तो आत्मा और परमात्मा दोनों आनंद रूप है तो इनको विषय करने वाला ज्ञान कैसा होगा आनंद रूप होगा धर्म, धर्मूर्ध ज्ञान स्वाभाविक रूप से किसका प्रकाश करता है बोलो आत्मा आत्मा, आत्मा। और परमात्मा का आत्मा और सबका प्रकाश करता है ये तो कर्म रूप उपाधि के कारण मिल गए तो वो संकुचित होकर देव व्यापी हो गया कर्मों के कारण सुख दुख का कर्मों के कारण दुख का और वैसे ही सुख का अंक होकर लगा है ना और यदि ये कर्म उपाधि न हो तो कई लोग उसका ज्ञान किसको विषय करेगा आत्मा और परमात्मा को तो आत्मा और परमात्मा दोनों कैसे है सुख रूप है आनंद रूप है इसलिए उसको विषय करने वाला ज्ञान भी कैसा है धर्मभूत ज्ञान स्वाभाविक रूप से तो आनंद रूप होगा क्यों क्योंकि उसका विषय आनंद। अच्छा ज्ञान कैसा हो गया आनंद रूप हो गया अब सुनो तो यह सर्वम अश्य छो में है सर्वम पश्य ब्रह्मदर्शी सबका अनुभव करता है वासुदेवा सर्वम सर्वम खुल ब्रह्म ये सुखिया सबको छोड़कर ब्रह्म कह रही हैं, हम्म, छोड़कर तो नहीं दे रही है तो कहने का मतलब है कि जो मुक्त है वो किसका अनुभव करता है परमात्मा का सबके आत्मा रूप से परमात्मा का अनुभव करता सबके आत्मा रूप से परमात्मा और ब्रह्मात्मक सबका अनुभव करता है ब्रह्मात्मक हाँ जो सब क्या है ब्रह्म का धर्म शेष है नियम है वो ब्रह्मात्मक कर् जानते हैं क्या है नियंता तो ब्रह्मत्मक संपूर्ण जगत का और ब्रह्म करता है बताइए अब सांसारिक पदार्थों की स्थिति देखिए आप जैसे, जैसे अब भी गर्मी के दिनों में आपको गर्मी के दिनों में ठंडी कैसे लगती है सुखरूक लगती है नहीं। नहीं। तो फिर अच्छा ठीक है तो अब ये गर्मी दिनों में ठंडी सुख रूप लगती है तो इस सुख रूपता को तो क्या स्वाभाविक माने विचार करके देखो किसकी रूपता? ठंडी होगी यदि ठंडी की सुख रूपता स्वाभाविक हो तो ठंडी हमेशा कैसी होनी चाहिए सुखरूप होनी चाहिए लेकिन जाड़े में हो जाती है दुख रूप हो जाती है तो ठंडी की सुखरूपता स्वाभाविक मान सकते हैं नहीं।, नहीं、, नहीं मान सकते हैं मतलब जो ठंडी सुख देने वाली कभी थी गर्मी के दिनों में और सर्दी के दिनों में वही कैसी हो गई तो उसका को कोई भी सुख रूपता या दुख रूपता किसी को स्वाभाविक मान सकते हैं यदि ठंडी में दुख रूप होती है तो दुख रूपता को यदि स्वाभाविक माने तो हमेशा कैसी होनी चाहिए दुख रूप होनी चाहिए मतलब और मतलब हमेशा दुख देने वाली होनी चाहिए हमेशा दुख देने वाली होती है कब दुख नहीं रहती है। तो इसका मतलब क्या दुख रूपता भी उससे और सुख रूपता भी स्वाभाविक स्वाभाविक नहीं।, नहीं।, नहीं? नहीं।, नहीं।, नहीं हुआ अभी देखिए अब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को देखकर आपको क्रोध आ जाता है तो यदि कहे की व्यक्ति ऐसा है कि इसको देख कर क्रोध आता है तो ये वस्तु हमारे क्रोध के लिए है फिर भी ऐसा मान लिया जाए इसकी कोप रूपता स्वाभाविक है उस वस्तु की तो हमेशा उसको देखकर कोप आता है क्या कभी उससे यदि कभी उससे प्रसन्नता भी तो हो जाती है हैं जो, जो वस्तु कभी कोप का हैतु होती है वही वस्तु कभी प्रसन्नता का हेतु हो जाती है तो ध्यान देना वस्तु का स्वभाव कोई ये आपका प्रसन्नता देने वाला या कोप कराने वाला ऐसा कुछ हो सकता है नहीं हो नहीं, नहीं, नहीं हो सकता है ना अच्छा तो जो वस्तु एक व्यक्ति के लिए जिस देश और जिस काल में अनुकूल है और वही देश और भिन्न काल में क्या हो जाती है प्रतिकूल हो जाती है। जैसे तो गर्मी के दिनों में ठंडी गर्मी के दिनों में ऋषि के इसमें ठंडी कैसी हो जाती है और वही गर्मी के दिनों में वही ठंडी केदारनाथ में कैसी हो जाएगी देखो है ना तो ध्यान देना जो ठंडी गर्मी के दिनों में यहाँ अनुकूल है तो उसी दिनों में और दूसरे देश में कैसी हो जाएगी, तो जाएगी। हो जाएगी, और किसी देश में भी कब खजूर हो जाएगी गर्मी के दिनों में हम्म? तो ये एक तो एक जैसी वस्तु नहीं रहती है नहीं। तो जो वस्तु किसी जिस देश और जिस काल में आपके लिए अनुकूल है और भिन्न देश में और भिन्न काल में वही क्या हो जाती है खजबूर हो जाती है तो उसकी सुख रूपता या दुख रूपता या अनुकूलता या प्रतिपालता तो स्वाभाविक बन सकते हैं अब ध्यान देन देना, जिस समय जो वस्तु आपके लिए अनुकूल है उस समय वो सबके लिए अनुकूल हो सकती है अब यहाँ पर कोई खूब तक पीता है फिर पीते है तो उसको क्या होता है घोटूल दर्द हो जाता है ने। ने। तो जिस देश और जिस काल में वस्तु किसी के लिए अनुकूल है उसी देश और उसी काल में दूसरे को तो ये कोई व्यवस्था बनती है ना तो एक ही व्यक्ति के प्रति व्यवस्था बनती है, है ना ही भिन्न व्यक्ति के प्रति व्यवस्था बनती है तो वस्तु को ना तो सुख रूप से सत्य और ना ही दुख रूप से सत्य तो सब विष्णु में बताया है कि ये जो है ना सुख और दुख की प्राप्ति का कारण क्या है अपने तो कर्म क्या है अपने कर्म अनुसार है यदि अपना शुभ कर्म होता है तो कोई वस्तु दुण सुख देती है और कोई पूर्ण कर्म होता है तो कोई वस्तु सुख देती है पाप कर्म होता है तो कोई वस्तु सुख देती है ऐसा विष्णु पुराण में खूब समझाया है विष्णु पुराण तो सबको पढ़ना चाहिए है ना विष्णु पुराण बहुत अच्छा है उसको बहुत अच्छा पुराण है ये तो लघु भी है भगवत तो बृहद पुराण है विष्णु पुराण लघु है और उसमें कोई प्रक्षेप डे उसमें नहीं है कुछ और अच्छा पुराण है पढ़ना चाहिए अच्छी सुखाचार्य की भी व्याख्या है विष्णुचित्त स्वामी की व्याख्या है और श्रीधर श्रीधरी भी उस पर व्याख्या है अच्छी व्याख्या है उसमें ये सब बहुत अच्छी अच्छी बातें विष्णुपुराण में बताई गई है इसलिए कोई भी वस्तु ना तो सुखात्मक है और न ही दुखात्मक है ऐसा बताया विष्णु सुख तो किस कारण प्राप्त होते हैं कर्म के कारण प्राप्त होते हैं ऐसा विष्णुपुराण में बोला है अच्छा अब ये जो हम बता रहे हैं उसको सुनो तो अब देखेंगे कि जो संसारी व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति की स्थिति में अंतर बताया ना ज्ञानी व्यक्ति किसको देखता है भगवान को और संसारी व्यक्ति भगवान को देखता है वो स्वतंत्र पदार्थों को देखता है ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा को देखता है ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म को देखता है और ब्रह्मात्मा सभी पदार्थों को देखता है संसारी व्यक्ति ब्रह्म को तो नहीं देख पाएगा तो ब्रह्मात्मक पदार्थों को देख पाएगा ब्रह्मात्मक देखेगा पदार्थों को कैसे देखेगा वो स्वतंत्र देखेगा कैसे देखेगा स्वतंत्र स्वतंत्र वस्तु की सुखरूपता दुखरूपता तो नहीं है स्वाभाविक तो नहीं है और जो ब्रम देखता है उसके लिए तो पदार्थ सुख रूप होते हैं तो ब्रह्मात्मकत्व के कारण हैं और ब्रह्मात्मकत्व के बिना ना तो सुख रूप होना ही सुख रूप है अब इसको थोड़ा पाठ में चलते हैं आपको बताते हैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस ऐसा संसार के बारे में तो स्वामी शंकर जी कहते थे अनिर्वचनी का तो ऐसा किया जाए कि इसका निर्वचन नहीं किया जा सकता है तो वो तो ठीक है अब जो क्या कहते हैं कि वो मिथ्यात्व जो कर देते हैं वो नहीं बनता है ऐसा खंडनकार ने भी कहीं अनिर्वचनीय कहा है पर मिथ्या नहीं का यदि मिथ्या तो कोई सिद्धांत मान लेगा तो उसका भी खंडन हो जाएगा इसलिए बहुत चतुराई से वो चला है वहाँ पर दूसरे खंडन करना है खुद कुछ स्थापना नहीं करी उन्होंने <laughs> <नहीं> कहा है <laughs> देखिए तो ज्ञान को आनंद रूपता रूप कहा था ना आनंद रूपक थोड़ी और आनंद रूपता किसकी ज्ञान की आनंद रूपता प्रकाश काल में अनुकूलता और प्रकाश काल में अनुकूलता ही ज्ञान की आनंद गुप्ता है प्रकाश काल में किसके प्रकाश काल में ज्ञान के प्रकाश काल में ज्ञान के प्रकाश काल में हाँ तो ज्ञान जब अपना प्रकाश करता है तो उसमें विषयों का भी प्रकाश करेगा ना है ना तो प्रकाश काल में ज्ञान की अनुकूलता ही क्या है आनंद रूपता अनुकूलता किसकी अनुकूल ज्ञान को क्या कहेंगे अनुकूल ज्ञान को क्या कहेंगे अनुकूल ज्ञान तो अनुकूल ज्ञान को आनंद तो रूप कहेंगे अनुकूल ज्ञान को तो ज्ञान की अनुकूलता को क्या कहेंगे अनुकूल ज्ञान आनंद अनुप है तो ज्ञान की अनुकूलता आनंद रूपता है लगाइए की प्रकाश काल में ज्ञान की अनुकूलता ही आनंद रूपता है या ज्ञान के प्रकाश काल में उसकी अनुकूलता क्या है आनंद रूपता पंक्ति लगती है ठीक है hmm. तो अब ये तो वस्तु स्थिति उस है जब हमने बताया ना ब्रह्मात्मक की तो अभी धीरे धीरे सब आएगा कि ज्ञान के प्रकाश काल में उसकी अनुकूलता ही आनंद रूपता है लेकिन देखना यदि कोई विष पिलाने के लिए दिखाए लोग बीस पी लो hmm. खड लेकर कोई बोले इसे तुमको कट देंगे तो वहां पर विष का ज्ञान और खड का ज्ञान होगा वो क्या होगा आनंद रूप होगा hmm. कैसा होगा दुख hmm. रूप होगा है ना दुख रूप होगा तो क्या है कि ये तो क्यों? अभी ज्ञान की आनंद रूपता कही गई तो दुख रूपता कैसे हो गई अभी दुख है ना तो वही बताते हैं <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> विष शस्त्र प्रदर्शनकाले तज्ञान से दुख रूप कारणम देहात्म भ्रमाया शत्रु के द्वारा मारने के लिए विश शस्त्र दिखाते समय है? सत्रु के द्वारा मारने के लिए विश्व दिखाते समय तद विषय ज्ञान मतलब विश्व को विषय करने वाले ज्ञान तो विश्व के ज्ञान की क्या होगी दुख रूपता हाँ तो विश्व शस्त्र विषय ज्ञान की दुख रूपता होगी ना तो दुख रूपता में कारण देहात्म भ्रम आती है क्या कारण है तो देहात्म भ्रम के कारण क्या है उस ज्ञान की दुख रूपता नहीं होना चाहिए मीरा मीरा को दुख नहीं हुआ मीरा को बीस पिलाया गया सरों से बीस पिलाया गया नहीं है डरना नहीं तो सब भगवत बुद्धि मीरा के सामने जो विष आया है तो उसको भी प्रणाम दिया है जो ये जब किए उसकी दासियों ने बता दिया ये विष है भगवान का चरणों तक बोलकर भेजा गया और बता भी दिया गया बीस है नहीं नहीं मीरा ने जबकि भगवान का नाम आ गया तो भगवान को तो प्रणाम किया लेकिन भगवान के नाम से और उसके लिए सर्प भी है ना तो तब भी वो क्या है कि प्रणाम ही कर रही है तो भगवत बुद्धि सब डरने का मतलब ये नहीं कि अहंकारी हो जा सबसे झगड़ा करने लगे ये मतलब नहीं है सब ने भगवत बुद्धि ये मतलब तब ये होता है तो, तो वो जब किसी से न डरेगा न शो करेगा न कुछ करेगा ऐसा तो देखो शत्रुओं के द्वारा मारने के लिए विश्व दिखाते समय विश्वस्तादी के ज्ञान की दुख रूपता होगी ना तो दुख रूपता में कारण क्या है देहात्म भ्रम क्या है देहात्म भ्रम दे को आत्मा समझना क्या है देहात्म बुद्धि देहात्म बुद्धि यथात ज्ञान है कि ब्रह्म है ब्रह्म है ना यथात ज्ञान है तो, तो ये ज्ञान दुख रूप क्यों होता है क्योंकि उसकी देहात्म बुद्धि है वो देव को आत्मा समझता है शस्त्र के द्वारा किसको मारा जा सकता है देखो कि आत्मा को देव को मारा जा सकता आत्मा को तो नहीं मार सकती नहीं। लेकिन वो क्या समझता है कि जिस अस्पी के द्वारा ये हमको मार देंगे मतलब वो शरीर को अपना स्वरूप मानता है वो फेंकट जाता है तो देहात्म बुद्धि के कारण वो ज्ञान कैसा होता है दूसरू को देहात्म बुद्धि ना हो तो दुबरू होगा उसको जट भ्रट को मालूम है वो बली करने के लिए लिए गए थे मालूम है तो दुखी हुए थे तो नहीं <laughs> हाँ पालकिन भी लगा दिया उनको उसे भी वो वो नहीं नहीं हुए नहीं हुए, नहीं हुए। और वो उनके पास ही जा रहा था ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोबीर नरेश जिससे जिससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे उसी को पालकिन लगा दिया उससे साधारण आदमी जैसे रहते थे बोझा धोने वाले मजदूरों की तरह पुलिस जैसे तो कोई एक कार उनका काम नहीं कर रहा था रोग हो गया था को लगा लगा दो अच्छा काम करेगा मोटा था दिया <laughs> में लगते क्या कहते उनको दुख नहीं हुआ तो ये देहात है तो दुख रुख का है नहीं तो नहीं है सीखता है वो शांत है शांत है शांत है